्राह्मण काम वाक्य से तात्मारे ब्राह्मण प्रिय नहीं है अपने लिए प्रिय है इब्रता के माया उसका तात्पर्य कहते हैं ही ब्राह्मण्य मेति पूज्योहतिष्य पूजया मेति पूजया अचेतनाया जातेर्ण संतुष्टि पुंसार्थ मे ब्राह्मण्यमस्थ म्राह्मण्यमस्थस्व भाव ब्राह्मण्यं ब्राह्मणा अहम पूज्य पूजा या तुष्यति पूजा से प्रसन्न होता है ब्राह्मण ब्राह्मण में जो जाति ब्राह्मण तो है वो चेतन है जड़ है जड़ है जाति तो चेतन नहीं जाति के लिए संतोष होता है जाति संतुष्ट होती है अचेतना या जात है नो संतुष्टि संतोष अचेतन जाति को नहीं है पुंस सा संतुष्टि पुरुष से संतोष न अचेतन जाति इसलिए ब्राह्मण तो जाति के लिए ब्राह्मण प्रिय तो नहीं है अपने लिए प्रिय है ब्राह्मण निमित्त पूज या ब्राह्मण के ब्राह्मण तो जाति के कारण जो पूजा है ब्राह्मण ओम अस्मी इतना अभिमान वन तुष्टी तुष्ट होता है न जड़ा जाति जाति तो जड़ है ओ तुष्ट नहीं होती न बारे क्षत्र से काम क्षत्र आत्मन से काम इदि वाख्य के तात्पर्य कहते तात्पर्य न क्षत्रियों तेन राज्य कौमी राजाश्यध योजनायेदी क्षत्रिय राज्यम करो ऐसे खुश होता है पुरुष इततर राजता राजत्व तो जाति में है क्षत्रिय जाति में है क्षत्रिय तो जाति में राजत्व है न राजता जाते जाति में राजत्व नहीं है पुरुष में जाति वाला पुरुष में राजत्व है न कि जाति में तो जाति के लिए प्रिय नहीं है क्षत्रियो अपने अपने लिए प्रिय जाति के लिए नहीं है वैश्य जाति योजना जाति आदि में ऐसे समझना जाति के लिए नहीं प्रिय है अपने लिए प्रिय है इस प्रकार क्या ब्राह्मण तो जाति के लिए ब्राह्मण तो प्रिय नहीं अपने लिए प्रिय है और कहीं इस प्रकार है ब्राह्मण जाति ब्राह्मण के लिए प्रिय नहीं अपने लिए क्षत्रिय जाति क्षत्रिय के लिए नहीं अपने लिए ऐसा भी कहीं अर्थात यहाँ यहाँ ऐसे कटाया ब्राह्मण तो जाति के लिए ब्राह्मण तो जाति प्रिय नहीं किंतु तो ब्राह्मण मनुष्य पुरुष के लिए अपने लिए क्षेत्र तो जाति के लिए क्षत्र तो प्रिये नहीं।, नहीं।, नहीं अपने लिए इस प्रकार से क्या है राज्योप निमित्त सुखम क्षत्र जाति मत क्षत्र तो जाति वाले पुरुष में सुख है न क्षत्रिय जाति क्षत्र जाति में सुख है इदम क्षत्रिय उदाहरण जो दिया है वैश्याद उपलक्षणार्थमित वैसे आज का उपलक्षण है वो भी समझे न जाति के लिए प्रिय नहीं है जाति बारे पुरुष के लिए ओ रे लोका नाम काम आय लोका प्रिय बवंती आत्मन कामाय लोक प्रिय बवंती ऐसे कहा गया लोक के लिए लोक प्रिय नहीं अपने लिए प्रिय है इत्यादी वाक्य के डाक्टरे कहते है सर्गलोक ब्रह्म लोक सा मेत्यंचन लोक योपकारा सभोगाव केवलम मम स्वर्गलोक ब्रह्म इति अभिवांछनम इच्छा स्वर्गलोक ब्रह्म लोक मम स्थानी में लुट लगक ब्रह्मलोक मुझे मिले प्राप्त हो ये जो इच्छा है स्वर्गलोक उपकार करने स्वर्गलोक उपकार करने के लिए स्वर्ग लोग की चाह ब्रह्म लोग उपकार करने के लिए ब्रह्म लोग कोई चाहता है लोक उपकार सब भोग केवल भोग के लिए स्वर्ग लोग कोई चाहता है ब्रह्म लोग को चाहता है ना कि ब्रह्म लोग का कोई उपकार करने के लिए चाहता है लोक उपादान जो स्वर्ग लोग ब्रह्म लोग को दिया है कर्म उपासना साधन लक्षण साधन देपाद्य सकल लोक लोक उपलब्ध स्वर्ग लोग को ब्रह्म लोग दे दिया कर्म साध्य जितने फल है उपासना साधी जितने फले कर्म एक साधन है उपासना एक साधन है कर्म उपासना लक्षण साधन जैसे संपाद्य जितने लोग ऐसा कोक उपलक्षण के लिए कह दिया लोक जो कोई चाहता है अपने भोग के लिए चाहते न कि लोक के लिए ई ई देवा, ईश विस्वाद पूज्यूज न तन निष्पाप्त स्वां प्रयुज्य कोई शिव जी की पूजा करता है कोई विष्णु की पूजा करता है कोई किस देवता की पूजा करता है ये देवाह पूज्यंत किस किमर्थ पाप नष्ट ही अपने पाप निवृत्ति के लिए सुख प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। न तो निष्पाप देवार्थम देवता के लिए पूजा नहीं देवता तो स्वयं निष्पाप ही उनकी पाप निवृत्ति के लिए कोई पूजा करता है तब तो स्वार्थम प्रयोजित अपने लिए पाप नष्टी का पाप निवृत पाप निवृत्ति के लिए तब पूजन न निष्पाप देवार्थम देवता तो निष्पाप है उनके लिए नहीं क्यूँकी सत पहापरिता नाम देवान परियोजना सतह पहापरिता देवता के प्रयोजन के लिए कोई पूजा नहीं करता है सार्थम सार्थम तो पूजा कर तुम प्रयोजना है पूजा करने वाले अपने प्रयोजन के लिए ही पूजा करता है दीय दुर्ब्राह्मण्या नसक्त वेदेश मनुष्यु प्रसज ृगा दुण्य अना वेदेश होता है संस्कारहीन तो नीजो को कहते संस्कार नहीं तो ब्राह्मण क्षेत्र बैठे तो संस्कार करना चाहिए नहीं करेंगे तो वेद अध्ययन नहीं करेंगे तो उसमें तो दोष है दुर्ब्राह्मण्य दुर दुर रूप दोष अप्राप्ति के लिए ही बेद पढ़े जाते हैं ना बेद में ने दोष प्राप्ति है वो मनुष्य में प्राप्त है मनुष्य में प्राप्त है मनुष्य में जो दोष उसकी निवृत्ति के लिए मनुष्य पढ़ता है न कि वेद में कोई दोष हो जाएगा हम नहीं पढ़ेंगे तो उसके लिए कोई पढ़ता है नहीं है वेद के लिए वेद अपने लिए दुर्ब्राह्मण्य का प्राप्ति तुम संस्कार ही नीजों को प्राप्त कहते हैं तथा दुर्ब्राह्मण्य मनुष्यु मनुष्य में प्राप्त है मनुष्य तो अभांत जाति रूपम तद्रहितेसु रहितेदेश न प्रसजते जाति रहित वेद में दुर्ब्राह्मण्य प्राप्त है इसलिए वो दुर्ब्राह्मण्य प्राप्त जहाँ है उसकी अप्राप्ति के लिए ही वेद अध्ययन करते अर्थात मनुष्य में ही दोष प्राप्त है उसकी अप्राप्ति के लिए वेद अध्ययन किया जाता है की वेद में दोष निवृत्ति के लिए नहीं है। श्याम अठारह वेद चार वेद भूम्यादि पंच भूता छान त्रिटिपाक शोषण हे हेतुकाशन वान्न नए तव भूम्यादि पंचभूता स्थानीट पाकूसने हेतु अवकाश न वांच भूमि स्थान त्रिज पाक शोषण स्थान के लिए त्रिषानुवृत्ति के लिए जल पाक के लिए भूमि में स्थान रहने के लिए त्रिषानुवृत्ति के लिए जल चाहते अग्नि चाहते पाक के लिए वायु चाहते शोषण सुखान के लिए अवकाश न वायु के आकाश चाहते इन हेतु से वांच इच्छा करते लोग पंचभ भूता नहीं बांस पांच भूत इच्छा करते है ऐसा न है तब इनके हेतु इनके लिए नहीं है ऐसा पांच भूतों का हेतु नहीं पांच भूत के लिए कोई भूत नहीं चाहता है सर्वे प्राणी नदान त्रिट निवार आर्द्र शोषण अवकाश प्रदान आख्य हेतु से निमित्त से स्थान प्रदान के लिए पृथ्वी चाहते है वारण के लिए जल पाक करना के लिए अग्नि आर्द्र शोषण के लिए वायु अवकाश प्रदान के लिए आकाश इन हेतु से नि पृथिवी आदि पंचभूता चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं। पृथिवी आदि नो हेतव पृथ्वी का हेतु तो पृथ्वी का प्रयोजन स्थान वाचा आदि निमित्ता न सृथिवी का निमित्त इच्छा का अतः न आकांक्षा सयमाका स्वयं पृथ्वी अपने अ चाहते मनुष्य चाहते अपने इधान बाहरे सर्वस्थ काम वाक्य से सर्व काम सर्व प्रियन आत्मनस्त काम सर्व प्रिय सब कुकुच प्रिय अपने सौ के लिए अपने ले प्रिय है स्वामी भृत्यादि सोपकारा वाचती तत्तोपकारस्तु तस्य न विद्य स्वामी भृत्या अधिकम सर्वम कोई चाहता है मनुष्य सो पकारा है कोई स्वामी चाहता है कोई भृत्य चाहता है स्वामी जो चाहता है वो स्वामी के लिए अपने लिए भृत्य चाहता है अपने लिए सो पका है तत्त कृत उपकार स्वामी के द्वारा क्या जो उपकार वो स्वामी के लिए भूत्य जो कुछ करता है वो भूत के लिए वो स्वामी का उपकार करेगा तस्त नीत जिसको हम चाहते हैं उसके द्वारा क्रिया उपकार उसके लिए हमारे लिए हमारे लिए इसलिए अपने उपकार के लिए सब चाहते अन्य के लिए नहीं भृत्यादि सर्वोजन साम्यदिकम सर्वम सोपकार सा प्रयोजन बां छती सब जो चाहता है भृत्यादि जो कोई हो चाहता है स्वामी को चाहता है साम्य चाहता है सर्व जो चाहते हैं अपने उपकार के लिए चाहते हैं, एवं साम्य सब जो है अपने उपकार के लिए चाहते हैं, अन्य के लिए नहीं तस्य तस्य बृहदारण्य के मैत्री को बताने के लिए जाग्ञल के लंबा प्रकरण बहुत उदाहरण दिया अभी शंकाकृत श्रुता बहु उदाहरण प्रदर्शन कृतम श्रुत एवं इस प्रकार बहुत उदाहरण दिखाया किसले से उत्तर देते हैं दिए व्यवहृति स्व उदाहरण उदाहबाल्यम तेन स्वांग मत सर्व व्यवहत एवं अनुसंधान ईद उदाहरण बाहुल्यम तेन स्वांग सब व्यवहार में ऐसे अनुसंधान करने के लिए सर्वत्र कोई कुछ चाहते हैं तो अपने उपकार के लिए अपने लिए चाहते हैं और जिसको चाहते उसके लिए नहीं है सर्वत्र ऐसे व्यवहार ऐसे अनुसंधान करने के लिए आत्मा सब आत्मा के लिए ही सब प्रिय होते अन्य के लिए आत्मा प्रिय नहीं ऐसे उदाहरण बहुत दिया अपनी स्वामी वासकीय मत को ऐसे वासना से दृढ़ कर सर्वत्र जो चाहते आत्मा के लिए चाहता ही तत्प्रेम अन्यत्र आत्मार्थ नहीं अन्यत्र आत्मनी पहले आया था अन्यत्र जो प्रेम है आत्मा के लिए आत्मा में जो प्रेम अन्य वस्तु के लिए नहीं है अन्य वस्तु चाहते अपने उपकार के लिए वो वस्तु के लिए नहीं इसे सर्व व्यवहार में इस अनुसंधान करने के लिए बहुत ध्यान दिया इच्छा पूर्वक कैसे सर्वे से भी भोजन जितने छपुर का व्यवहार करते भोजनादि व्यवहार में सर्वत्र आत्मन काियम भवती सब कुछ प्रिय अपने लिए प्रकारन अनुसंधान करने के लिए विचार करके निश्चय करने के लिए प्रतिजया दिश प्रीति दर्शन रूपम उदाहरण बाहुल्य मुक्तम प्रतिजयादि में प्रति दर्शन रूप उदाहरण बहुत दिखाया सर्वत्र जो नहीं कहा गया वहाँ भी विचार करके निश्चय करना चाहिए तेना स्वाम का स्व संबंधी स्वीयान मतीम बुद्धि वास्ना से दृढ़ करे सर्व स्वशेषत्वावगमेन अपना ही शेष अपना ही उपकार केश स्वात्म प्रियतम्वान्नुसंधान आत्मबुद्धि करे आत्मा है प्रियतम बाकी जितने हे प्रिय आत्मा का उपकारक होने से अपना शेषत्व निश्चय होने से मुख्य प्रेम तो आत्मा में हे आत्मा का उपकारक होने से प्रेम हे वस्तुतः आत्मा तो निर प्रेरणा है न आत्म शेष नर्वस्व प्रियोक्र आत्म प्रियतम प्रियत अनुपन्नम शंका करता है पूर्वी अभी अभी आपने कहा आत्मा का शेष है उपकार सब कुछ आत्मा के उपकारक होने से प्रिय सौ प्रियत्व जो कथन किया गया आत्मा के उपकारक होने से इससे क्या सिद्ध होगा आत्मन प्रियतम तम आत्मा सौ से प्रियतम होगा प्रिय प्रियत्व है आत्मा का उपकार होने से आत्मा है प्रियतम ये जो कहा गया आत्मा में प्रियतम अनुपन्नम यह ठीक है नहीं अप्रमाणिक क्योंकि प्रियतम प्रीति क्या है प्रीति का है निरूपण पहले नहीं हो सकता है तो आत्मा को प्रियतम क्या कहेंगे प्रीति विकल्प माने प्रीते प्रीत रेवत दो प्रीति प्रेम, प्रेम है प्रीति प्रिय में प्रीति होती तो प्रीति क्या है इसका निरूपण नहीं हो सकता है इस अभिप्राय से प्रीति स्वरूप पूछते प्रीति का निरूपण करने के प्रीति क्या है पूछता है अपकेय भविषा नि रागोबध्वादि विषय श्रद्धायागा भक्ति स्याद् गुरुदेवादा सियागुदेवादाइावस्वनी अतः केयम प्रीति भवेद या निजात्मनि श्रूयति अपने स्वरूपे में प्रीति है से प्रीति सूची में कही गयी प्रीति कहा का, का यम प्रीति भवे थे या निजात्मनि प्रीति सीहत साका अपने स्वरूप में जो से प्रीति प्रेम है वो प्रीति क्या है ये प्रश्न हुआ उसके और विकल्प करेंगे प्रीति कहा था राग कहेंगे तो राग तो बधुआदि विषय में ही है अन्यत्र तो नहीं है पत्नी आदि में राग है और श्रद्धा कहेंगे तो याग आदि कर्म में श्रद्धा है बद्ध आदि में श्रद्धा नहीं है भक्ति कहेंगे प्रीति का असर तो गुरुदेव आदि में भक्ति होगी तो मधु आदि में तो भक्ति नहीं है इच्छा कहेंगे प्रीति तो तो क्या, क्या है तो राग है प्रीति अर्थात श्रद्धा है या भक्ति है या इच्छा है चार विकल्प करें तो कोई नहीं होगा क्योंकि सर्वत्र है, कर्म में गुरु आदि में अपराध तो में राग है और नहीं भक्ति कहें तो सर्वत्र नहीं है श्रद्धा सर्वत्र नहीं है कही राग कहीं श्रद्धा कहीं, कहीं भक्ति तो प्रीति क्या है अर्थ श्रद्धा प्रश्न अर्थ के एम भवित प्रीति ये प्रश्न के लिए अर्थ तो क्या है यह निजात्मा प्रीति श्रीय ते यम कहा निजात्मा स्वरूप निजी प्रेम सूची में कहा गया वो प्रीति क्या है किम राग रूपा किम श्रद्धा रूपा वो भक्ति रूपा यद्वाइारूपा राग रूप यी प्रीति राग रूप्रीए श्रद्धास्वूप भक्ति हे अथवा इच्छारूपे चार विक किया पक्षसु चारु पक्ष में कि श्रद्धारूपा सबके साथ जोड़ना प्रीते सर्वय तो न संभवतीस तो प्रीत नहीं राग तो बध्वादी विषय में रागचे सेव में राग नहीं है श्रद्धा तो है श्रद्धा सेव यागा में श्रद्धा है न बध्वादि पत्नी आदि श्रद्धा नहीं है भक्ति चेत गुरु आदि सेव अन्यत्र भक्ति नहीं है इच्छा यदि कहेंगे अप्राप्त वस्तु विषय अब इच्छा होगी प्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं होती प्राप्त है तो इच्छा नहीं इसलिए क्या हुआ सर्व विषय प्रीते न सर्वे विषय का नहीं हुआ एक कोई एक कहेंगे तो एक भी अन्य विषय का नहीं है इसे प्रीति क्या है निश्चय नहीं होगा तो। तो प्रकार चतुष्ट पक्षम आदाय उत्तर न चार प्रकार से अतिरिक्त पक्ष को लेकर के सिद्धांत उत्तर देता है तरह स्त्विकी वृत्ति सुखमात्र अनुर्ति प्राप्ते नष्ट सद्भाव दीक्षा तो व्यतिच्य से तो दिछ दिछ। तरी सुख मात्रुवर्ति साप्विक वृत्ति वस्तु सुख मात्र के अनुसार होने वाले एक अंत की साप्ति की वृत्ति है अंतकण का परिणाम सात्विक का परिणाम वृत्ति यही प्रीति है क्योंकि प्राप्त नष्टे भी सदभाव तो प्राप्त में भी है नष्ट होने पर भी उसमें प्रीति होती है इच्छा तो व्यतिरिक्च थे इच्छा तो अप्राप्त में प्राप्त में इच्छा नहीं, नहीं। होती अनष्ट हो गया तो इसकी इच्छा नहीं तो समाप्त हो गया मिलेगा किन्तु प्रीति तो की है इसलिए शास्त्रीय वृत्ति प्रीति तरी प्रीत है राग आदि रूप तो तदा तदाकर से प्रीति रागादि रूप नहीं हो सकता है यदि तो सुख मात्रा सुखमेव सुखमात्र अनुसूचित वर्तते सुख के अनुसार होने वाले सुख मात्रा अनुवर्तनी सुखी क्ख को विषय करने वाले ये सात्विकी वृत्ति है सात्विक सप्तगुण परिणाम रूपा सप्वगुण का परिणाम है वृत्ति अंतगुण का परिणाम है अंतगुण वृत्ति प्रीति हो न अनुसार ऐसा प्रीतिव तो ये प्रीति चाहिए ऐसा संकल से कहते ना इच्छा नहीं इच्छा से अतिरिक्त है क्योंकि इच्छा प्राप्त वस्तु में होती है नहीं नष्ट वस्तु जो नष्ट वस्तु में भी नहीं है प्राप्त प्राप्त नष्टे सद्भाव इच्छा तो व्यतिरिक्ति इच, की वृत्ति इच्छा से भिन्न है क्योंकि इच्छा प्राप्त में नष्ट में नहीं होती प्रीति प्राप्त भी प्रीति है प्राप्त होने पर भी स्नेह है नष्ट होने पर भी स्नेह है इच्छा तावत अप्राप्त सुखादि मात्र विषय अप्राप्त सुखादि विषय की इच्छा होती और यह जो प्रीति सर्व विषय सर्व विषय सा कैसे प्राप्त का सुखाद सुखादि प्राप्त हुआ उसमें स्नेह है नष्ट भी तस्मिन विषय जो नष्ट हुआ उसमें भी प्रीति विषय बड़ा स्नेह अच्छा लगता है विद्यमान अत इच्छा तो इच्छा यह व्यतिरिचते व्यतिचते भिन्न है इच्छा से भिन्न है प्रीति है ये साप्तिक है सुख को विषय करने वाले एक अंतगुण का परिणाम सत्गुण का परिणाम इधान सुख साधन भूतेष् अन्नाद आत्मनिप्र प्रीतिर्शनाद आत्मनोप अन्नादिपत सुख साधन इति सैद्ध शंका करते हैं। सुख साधन बोते सन्नादिसु, शु। अन्न आदि सुख के साधन है सुख साधन में जैसे प्रीति होती है जैसे आत्मा में भी प्रीति प्रीति दर्शन सुख साधन में प्रीति है सुख साधन में जैसे प्रीति है तो आत्मा में भी प्रीति है आदि जैसे सुख साधन प्रीति का विषय है सुख साधन है आत्मा भी प्रीति का विषय है तो सुख साधन हो जाए आत्मा भी सुख का साधन हो जाए आत्मलोपी अन्नादिपत सुख साधन तो उनसे अन्नादि में सुख साधन तो है प्रीति का विषय अन्नादि में जैसे सुख साधन तो है प्रीति का विषय आत्मा में भी सुख साधन तो हो जाए ये शंका करके अगर इसका अवसर है